छांदोग्योपनिषद शांकर भाष्याथ अध्याय एक षठखंड अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीपासनाएं अथेदानिम सर्वफल संपत्थम उदगीत से उपासनातरम विधिते अब समस्त फल की प्राप्ति के लिए श्रुति उद्गीत संबंधी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहती है इम एवर्ग्नि साम तदेतदेत नृत्यम ध्यूढ़गम साम तस्माध्यूढ़गम साम गीयत इवे एव साग्निमस्त साम यह पृथ्वी ऋक् है और अग्नि साम है वह यह अग्निसंयक साम इस ऋक् में अष्ठित है अतः में अधिष्ठित साम का ही ज्ञान किया जाता है यह पृथ्वी ही सा है और अग्नि है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है पृथ्वी पृथ्वी दृष्टि ही कार्या तथा अग्नि ही साम दृष्टि साम्यग्निदृष्टि कथम पृथ्वीनो ऋक्साच्य तदेत तदे तदाख्यम एव स्थित ऋचीव साम तस्दिच्यूढ़ीयत अपि सामगै यह पृथ्वी ही रिक है अर्थात रिक में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए तथा अग्नि साम है साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए पृथ्वी और अग्नि रिक एवं साम किस प्रकार है सो बतलाया जाता है यह जो अग्नि संज्ञक साम है इस पृथ्वी संज्ञक रिक में अध्यूढ़ अधिगत अर्थात ऊपरी भाव से स्थित है जिस प्रकार की शाम रिक में अधिष्ठित रहता है अतः इस समय भी साम गान करने वाले द्वजों द्वारा ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है यथा चिखाम भिन्ने कथम् अन्नम तथित तो पृथिव्यग्नि कथम इृथ्वी सामना अर्धशब्दवाच्या इतराधश्दवाच्योग्नि अस्तरेतृथ्वीदय सामयिकपन्नम साम तस्ोन्यम भिन्नम पृथिव्यवयंश्लिष्टव तस्च्च पृथिव्यग्नोक्सम साम पृथिव्यग्नि दृष्टि विधान जिस प्रकार ऋख और साम परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं है उसी प्रकार ये पृथ्वी और अग्नि भी अत्यंत भिन्न नहीं है यह किस प्रकार सो बदलाते हैं यह पृथ्वी ही सा, साम नाम के आधे शब्द द्वारा प्रतिपाद्य है तथा उसके अन्य नाम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 का मत है कि साम शब्द के अक्षरों में पृथ्वी और अग्नि दृष्टि का विधान करने के लिए ही सा अग्नि ऐसा उपदेश किया गया है। हैदेह तदे सामूढ़ साम तस्मा तस्मा दूढ़ साम गीयते अंतरिक्षमेव अंतरिक्ष है है है और वायु साम है। वह साम वह इस रिक में अधिष्ठित अतः तो ऋक में अधिष्ठित साम का ही ज्ञान किया जाता है अंतरिक्ष की सा है और वायु अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है दौरे वर्गात्य साम तदेतदेत मृत्य दूढ़ साम तस्माध्यूढ़ीये दौरेव सा मस्त द्यो ही ऋख है और आदित्य साम है वह आदित्य रूप साम इस द्योरूप ऋक् में अधिष्ठित है अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही ज्ञान किया जाता है द्यो ही सा है और आदित्य अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम हैं, अंतरिक्ष मेव शाम पूर्वत अंतरिक्ष ही ऋख है और वायु साम है इत्यादि पूर्व समझना चाहिए नक्षत्राणे वर्च्रमा श्याम तदे तदे श्याम चूढ़ तस्मा द्वितूढ़ीये नक्षत्राण्य सा चंद्रमा अमस्त साम नक्षत्र ही ऋख है और चंद्रमा साम है वह यह चंद्रमा रूप साम इस नक्षत्र रूप ऋख में अधिष्ठित है अतः ऋख में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है नक्षत्र ही सा है और चंद्रमा अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है नक्षत्राण अतिमा अथ स साम चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है इसलिए नक्षत्रों के ऋक्ष स्थानीय होने पर वह साम है अथ यदतदादित शुक्ल भाष सी वर्ग यंडील परसा तदेतमृत्य तदे ध्यूढ़म तस्त्य धूम साम गीये तथा यह जो आदित्य की शुक्ल ज्योति है वही दिक है और उसमें जो नील नीलवर्ण अत्यंत शामता दिखाई देती है वह शाम है वह यह नील नीलवर्ण रूप शाम इस शुक्ल ज्योति रूप ऋक् में अधिष्ठित है अतः ऋक् में अधिष्ठित शाम का ही गान किया जाता है अथ यदे तदादित्य शुक्लम्बा शुक्ला दिप्ति सै शैवर्क अथ यदादित्ये नीलम परौतिशयन का समाहित दृष्टे दृश्यते तथा यह जो आदित्य की शुक्ल प्रभा शुक्ल दीप्ति है वही दिक है तथा आदित्य में जो नील वर्ण अत्यंत श्यामता है वह शाम है किंतु वह तो एकमात्र समाहित दृष्टि वाले पुरुष को ही दिखाई देते हैं अथ यद वै तदित शुक्ल भाव साथ यील पर कृष्ण तदमस्तमरादि हिण्य पुषो दृश्यते हिण्य स्म सुप्रणा सर्व सुवर्ण तथा जो आदित्य का शुक्ल प्रकाश है वही सा है और जो नील नीलवर्ण अत्यंत है, वही हम है। ये ही दोनों मिलकर शाम है, है, तथा यह जो जो आदित्य मंडल के के अंतर्गत दिखाई देता है। जो के समान करो वाला दाढ़ी मूछों वाला और स्वर्ण केशों वाला है तथा जो नख पर्यत सारा का सारा सुवर्ण सा ही है ते एवते भा शुक्ल कृष्णत्वे सा शुक्लष्ण सामशा अथ जोरा आदिशाध्ये हिन्म इव हिण्मय नहि सुवर्ण विकार से संभवतिम गृेवापहत पाप नहि सौवर्णे चेतने पाप्दिप्राप्तिरस्ती येन प्रतिषिध्येत चाक्षुषे चाग्रहणात लुप्त हिन्मयशब्दो ज्योतिर्मय उत्तरेस्वी सामना योजना ये ही शुक्ल एवं रूप सा और आम होने के कारण साम है तथा यह जो आदित्य के अंतर्गत आदित्य के मध्य में हिरणमय सुवर्णमय के सदिश होने के कारण सुवर्णमय साक्षात स्वर्ण का नहीं क्योंकि सूर्यदेव का सूर्य के स्वर्ण के विकार रूप होना संभव नहीं है विकार रूप होने पर उनका ऋख एवं शाम रूप पंखों वाला तथा निष्पाप होना संभव न होगा क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थों में तो पाप आदि की संभावना ही नहीं है जिसके कारण उनका प्रतिषेध किया जाए इसके सिवा नेत्रस्थ उपस्थ पुरुष में स्वर्ण सुवर्णविकारत्व का भी ग्रहण नहीं किया जाता इसलिए यह हिरणमय शब्द लुप्तोपम ही है अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय है आगे के हिरण्य म्यादी शब्दों का अर्थ भी इसी के समान लगाना चाहिए पुरी पुष्हुरी वा वेनात्मना जगदीति दृश्यते नृव्य कृष्णः साधनापेक्षन अमत्स्रुकेशुरीतो विशिनि हिणस्मस्रु इति ज्योतिर्मया निवास्यमश्रूणी के साथ चेत्यर्थ आ प्रण खाद प्रणखोर नखाग्रम नखाग्रेण सह सर्व सुवर्ण इव भारूप इतर्थ ऐसा जो हिरण्य में पुरुष शरीर रूप पूर्व में सहन करने के कारण अथवा अपने द्वारा सारे जगत को पूर्ण करता है इसलिए यह पुरुष कहलाता है जिनके इंद्रियां बाह्य विषयों से निवृत्त हो गई है उन समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि साधनवान पुरुषों को दिखाई देता है तेजस्वी होने पर भी उसके दाढ़ी मूछ आदि तो काले ही होंगे अतः श्रुति उसकी विशेषता बतलाती है जो सुनहली स्मश्रु और सुनहले केसों वाला है अर्थात इसके दाढ़ी मूछ और केस भी ज्योतिर्मयी है तात्पर्य यह है कि यह नख पर्यंत अर्थात नखाग्र से लेकर सारा का सारा स्वर्ण के समान प्रकाश स्वरूप है तथा पापम्य उदित उदेति वही पापमभ्यो पाप पापम वेद उसके दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान गुदा के सदी अरुण वर्ण वाले पुंडरीक कमल के समान है उसका ऐसा नाम है क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर गया हुआ है, है, जो इस प्रकार जानता वह निश्चय ही संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है सर्वतः तस्व सर्वतुर्ण वर्णस्यापेक्षण विशेष कथम तथा कपेर मर्क कप्यास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 किस प्रकार उस देव के जैसा कि कप्यास होता है उसके सदिश लाल पुंडरीक कमल के समान अत्यंत तेजस्वी नेत्र है कपि मरकट बंदर के आस का नाम कप्यास है उपवेशन बैठने अर्थ के वाचक आस धातु से करण में घय प्रत्यय होने पर आस शब्द सिद्ध होता है अतः कप्यास का अर्थ वानर की पीठ का अंतिम भाग अर्थात गुदा है जैसे कि वह बैठता है यहां पुंडरी को कप्यास से उपमित किया गया है और नेत्रों को पुंडरी की उपमा दी गई है इस प्रकार होने के कारण यह हनोपमा नहीं है तस्व गुण विशिष्ट से गौण मिदम नामोदिति कथम गौड़ स एष देव सर्वे पाप्य पाना सह तत्कार आत्मा वक्षति उदित उत इत इत्यर्थः उदत अुन्ना तमेव गुणसंपन्नम उन्ना यथोक्न प्रकारेण यो वेद सोप्यो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 इसलिए वह उच्च वाला है जैसा कि जो आत्मा पाप से हटा हुआ है इत्यादि रूप से से से श्रुति आगे कहेगी, ऐसे गुण से युक्त उस उत्नाम वाले पुरुष को जो प्रकार से जानता है, वह भी इसी प्रकार संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है हा और वही ये निश्चयार्थक निपात हैं, अर्थात ऊपर उठ ही जाता है तत्व इव विवक्षितत्वादाह। आदित्यादि के समान उस देव का तो कहना इष्ट होने के कारण श्रुति कहती है तम चो गृष्ण तस्गी तस्वात तथी गाताम्। स एस ये चा उस्मात्चो लोका चेषे देवका दैवतम उस देव के ऋख और साम ये दोनों पक्ष हैं इसी से वह देव उद्गीत रूप है और इसी से उस इसका गान करने वाला उद्गाता कहलाता है क्योंकि वह इस उत का ही गान करने वाला होता है वह यह उत नामक देव जो इस आदित्य लोक ऊपर के लोक हैं और जो देवताओं की कामनाएं हैं उनका शासन करता है यह अधिद उद्गी है साम चेष्ण पृथिव्याद्युक्त लक्षण पर्वणि सर्वात्मा ही देव परापरलोक कामे उपपद्यते उस देव के रिक और साम पृथ्वी और अग्नि आदि उनके दोनों पक्ष हैं क्योंकि वह देव सर्वरूप है वह परलोक और इहलोक संबंधी कामनाओं का शासन करने वाला है अतः उसका पृथ्वी और अग्नि आदि रूप ऋक और साम पंखों से युक्त होना उचित ही है तथा सबका कारण होने से भी उसका ऋख रूप पक्षों वाला होना उचित है यत एवं उन्नामा चासा वृक्ष सामगेश तस्मा दिख प्राप्त मुद्गी मुच्यते परोक्षेण परोक्ष प्रियवाद इति तस्माव हेतोरुदम गाएती तस्मा यथोक्त गाता सावतो युक्त नाम प्रसिद्धिघातु इस प्रकार क्योंकि वह उच्च नाम वाला है तथा ऋख और साम उसके पक्ष हैं इसलिए ऋक् साम रूप पक्षों वाला होने से उसमें प्राप्त उदीतत्व का परोक्ष रूप से प्रतिपादन हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष प्रिय है। देवताओं की परोक्ष परोक्ष प्रियता, परोग्ष प्रिया प्रत्यक्ष इसी श्रुति से प्रमाण होता है इसलिए वह उद्गीत है ऐसा कहा इसी हेतु से क्योंकि यज्ञ में उदगान करने वाला उत का गान करता है इसलिए वह उद्गाता कहलाता है इस प्रकार क्योंकि वह उपरयुक्त उत नामक देव का गान करता है इसलिए उद्गाता का उद्गाता ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही है स एस देवा उन्नामा ये चामुष्मा आदित्यागना लोकास्ते साम लोकानाम चेष्टे न केवलम इत्यादि कवलम स्मेच देव सदधार पृथ्वी दयामुतेमा इदी मंत्रवर्णा किमीष्टेत गीतस्य देवस्ो गीत इस प्रकार क्योंकि वह उत नाम वाला है तथा ऋक् और साम उसके पक्ष हैं इसलिए अधिक सामरूप पक्षों वाला होने से उसमें प्राप्त उदगीतत्व का परोक्ष रूप से प्रतिपादन हो जाता है क्योंकि वह देव परोक्ष प्रिय है वही यह उत नामक देव इस आदित्य लोक से परे जाने के कारण जो परांग यानी ऊपर के लोक है उन लोकों का ईश्वर शासक है वह केवल शासन करता ही नहीं है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 इति छांदोग्योपन प्रथमाध्या षखंड संपूर्णम्